स्थित आर्यभद्र पुरुषों मुनिगण पूजा मातृशक्ति आचार्यगण प्रिय ब्रह्मचारियों पुनर्जन्म के साथ साथ कई और ऐसे प्रश्न पूर्व पक्षी सिद्धांति के सामने अपनी संतुष्टि अपनी तृप्ति को मिटाने के लिए करता है कि किसी तरह से मेरी संतुष्टि हो जाए और प्रश्न करने का दूसरा दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि वो परीक्षक की परीक्षा ले रहा हो जिज्ञासा भाव से भी प्रश्न किए जाते हैं और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो प्रश्न कर रहा है उसको उत्तर का पता है लेकिन फिर भी प्रश्नकर्ता इसलिए प्रश्न पूछ रहा है कि देखें जो मुझे उत्तर सही पता है वो ये उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं तो कई दृष्टियों से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कई भावनाओं से कई दृष्टियों से लेकिन सबसे अच्छा जो पहलू है वो है जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछना ये सबसे बढ़िया सकारात्मक पहलू है तो पूर्व पक्षी अब एक नया प्रश्न उठा रहा है कि जब कोई ऐसा पूर्व पक्ष बने या करे कि जब हम सृष्टि को अनादि नहीं मानते हैं तो अवश्य सृष्टि का कहीं ना कहीं प्रारंभ होना ही चाहिए और जब सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय योनि भेद था यदि ऐसा कहा जाए तो ईश्वर अन्यायी ठहरेगा क्योंकि कुछ आत्मा पशु आदिकों की नीच योनी में जाए कुछ एक मनुष्योनी में जाए ये कैसे स्वामी जी पूर्व पक्षी ओर से कहते हैं कि कोई अगर ऐसा कहे कि हम तो सृष्टि को अनादि मानते ही नहीं है आर्य समाज को छोड़ करके लगभग सभी मत मतांतर सृष्टि कब प्रारंभ हुई पहली बार हुई या दूसरी बार हुई कब से हुई आगे होगी या नहीं होगी इस विषय में भ्रमित हैं सही उत्तर नहीं दे पाते और कई तो इस कठिन प्रश्न से इसलिए पीछा छोड़ा देते हैं वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि पहले सृष्टि थी या नहीं थी हमें तो ये पता है कि ये सृष्टि है और ये रहेगी आगे रहेगी नहीं रहेगी उसका भी पता नहीं तो वो वर्तमान में ही सृष्टि का प्रारंभ और अंत मानते हैं। तो उसी दृष्टि से ये प्रश्न किया गया है कि जब हम सृष्टि को अनादि नहीं मानते यानी पूर्व पक्षी तो अवश्य सृष्टि का कहीं ना कहीं प्रारंभ होना ही चाहिए सृष्टि का प्रारंभ तो है ही और उसका अंत भी है लेकिन ना तो सृष्टि का प्रारंभ पहली बार है और ना इसका अंत पहली बार है और पूर्व पक्षी जो है वो सृष्टि को रात दिन की तरह सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में नहीं देख रहा है कि जैसे रात के बाद दिन आता है दिन के बाद फिर रात आती है फिर दिन आता है फिर रात की पुनरावृत्ति होती है वो यही कह रहा है कि हम अनादि नहीं मानते तो सृष्टि का प्रारंभ तो है और जब सृष्टि का प्रारंभ होना ही चाहिए तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उस समय योनि भेद था योनि भेद तो था ही मनुष्य भी थे पशु भी थे पक्षी भी थे तरह तरह की विचित्र विचित्र योनियाँ भी थीं और बहुत सारी योनिया तो आज लुप्त हो गई हैं बहुत सारी जातियाँ जो सृष्टि के प्रारंभ में थी वैज्ञानिकों के अनुसार आज बहुत सारी जातियां लुप्त कर दी हैं या तो मनुष्य ने कर दी हैं या वो स्वतः ही उनके अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया होगा तो वो लुप्त हो गई तो कहते हैं कि ये योनि भेद जो है तो योनि भेद तो ठीक है लेकिन योनि भेद उसने क्यों किया अगर उसने अपनी इच्छा से ही किया ये पूर्व पक्ष के अनुसार है यदि ऐसा कहा जाए तो ईश्वर अन्याय ठहरेगा यानी उस समय योनि भेद तो था इसमें तो कोई संशय वाली बात है नहीं वो तो था ही लेकिन ईश्वर अन्याय करने वाला कैसे बन जाएगा इसमें अगर वो बिना कर्म के किसी को मनुष्य जन्म देता है तो किसी को कोई दूसरी योनि में डालता है अगर बिना कर्म के डालता है तो ये तो साक्षात मनुष्य के साथ अन्याय है ही तो कहते हैं कि यदि ऐसा कहा जाए कि बिना कर्म के ही ईश्वर ने योनि भेद किया तो अन्याय ठहरेगा क्योंकि कुछ आत्मा पशु आदि की जीव योनि में जाए जीव नीच योनी में जाए नीच योनी में जाए और कुछ एक मनुष्य होनी में जाए ये कैसे तो कहते हैं कि कुछ तो ऐसे जन्म है जिन्हें उत्कृष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता जैसे आप देखिए आपने देखा होगा गांव में तो अभी भी ये दृश्य मिल जाता है देखने को में बैठे हैं, कहीं झाड़ी की ओर पर बैठते हैं सोच के लिए तो जब हम उठ के चले जाते हैं उसके बाद एक गुबरेला गुबरेला कीड़ा आता है इसको बोलते हैं और वो क्या करता है सोच की गोली बना-बना करके ले जाता है अपने उसमें जहां भी वो रहता हो अब बताइए इसको कैसे हम उत्कृष्ट नहीं माने और साक्षात डी तो है हमारे पी पीआईजी तो समझते हैं ना पीआईजी तो साक्षात सफाई कर देते हैं सबकी पीआईजी नहीं समझे पीआईजी आई जी पीआईजी पिग पे मतलब सुअर तो पीआईजी जो है वो सफाई कर देते हैं ठीक है <laughs> तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये बहुत श्रेष्ठ योनि है और मनुष्य इच्छा करे कि मुझे भी ये जन्म मिलना चाहिए कोई मनुष्य इच्छा करेगा कि इस जन्म को मैं भी प्राप्त करूं और करेगा तो इसका मतलब है कि उसके पहले के पी आ, उसके पीआईजी के संस्कार हैं पहले उसके सुहर के संस्कार हैं इसलिए वो इच्छा कर रहा है उसको लग रहा है कि मुझे भी इसमें होना चाहिए देखो कितने आनंद में है तो कहते हैं कि ये जो किसी को नीच योनी में डाल दिया किसी को घृणित योनि में डाल दिया देखते ही घृणा आती है और किसी को मनुष्य की में डाल दिया और मनुष्योंनि में भी आप ऊंची नीची अवस्थाओं को थोड़ा सा देखें तो किसी को सामान्य मनुष्य किसी को विशेष किसी को मध्यम वर्ग का लेकिन सृष्टि के आरंभ में भी मनुष्यों के जन्म में कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा रहा होगा जैसे कि एक विद्वान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जो है जितने भी मनुष्य उत्पन्न हुए थे वो मुक्ति से आए हुए थे ये बात गलत है और कई लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि जैसे हमारे राम कृष्ण थे वो भी मुक्ति से आए हुए महापुरुष थे तो ये वो किस आधार पर कहते हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है तो सृष्टि के प्रारंभ में जो भी आए वो मुक्ति से आए ऐसा कुछ नहीं है वो पिछली जो सृष्टि थी और उनके जैसे कर्म थे जैसे उनको जन्म मिलने चाहिए वैसे ही उनको जन्म मिले तो इसलिए कहते हैं कि ये तो ईश्वर अन्याय कर रहा है कि किसी को तो मनुष्य जन्म दे करके उसे सब प्रकार की सुख सुविधाओं की व्यवस्था दे दी और एक ऐसा है कि जो समझता ही नहीं है कि कोई बढ़िया काम भी इस योनी में हो सकता है तो कहते हैं ये कैसे तो ये पूर्व पक्ष को मान करके चल रहे हैं यहाँ पर विशेष रूप से ये बात तो समझ में आती है कि योनि भेद तो था ही योनि भेद के बिना तो शिष्य का जन्म ही नहीं होगा लेकिन वो योनि भेद जो था वो यथा पूर्व अकल्पयत आप पंच माह पढ़ेंगे उसमें स्वामी जी के संध्या के मंत्रों की व्याख्या है और उस व्याख्या में विशेष रूप से रितंज सत्यं चा की जो व्याख्या है और उसमें अंत में फिर आया कि यथापूर्वम या, या, या, यानी जैसे जीवों के पाप पुण्य पूर्व सृष्टि में थे वैसे ही उन कर्मों के हिसाब से इस सृष्टि में उनको जन्म दिया गया उनको फिर से सुख दुख भोगने के लिए डाल दिया गया तो इस दृष्टि से देखें तो ईश्वर न्यायकारी है लेकिन पूर्व पक्ष तो कुछ भी कह सकता है तो अब स्वामी जी उत्तर देते हैं कि इस पूर्व पक्ष का समाधान ऐसा है कोई ऐसा कहते हैं कि पहले परमेश्वर ने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया ये बाइबल वाले कहते हैं और कुरान वाले भी कहते हैं कि पहले परमेश्वर ने एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया फिर स्त्री ने सर्व के कहने से जानबल्ली का फल खाया तो एक ही स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया तो अब तो इन्होंने परिवर्तन कर लिया है बाइबिल में कुरान में कि नहीं एक नहीं बहुत सारे बहुत सारे पैदा हुए लेकिन उस समय की बात है जिस समय उन्होंने ये परिवर्तन नहीं किया था अब इन मुसलमानों के सिद्धांतों में भी परिवर्तन आया है बाइबिल वालों ने भी कुछ परिवर्तन किया है और ये सत्याग प्रकाश की बात कहें या यूं कहें कि ऋषि ने जो ऐसे तर्क दिए थे उसके कारण से सारे जो मत पंथ थे उनमें हलचल मच गई क्योंकि उत्तर नहीं दे पाते थे तो अब क्या करते हैं अब वो अलग अलग ढंग से अपनी अपनी व्याख्या कर देते हैं लेकिन कितनी भी व्याख्या करो फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि कितनी ही व्याख्या कर दो फिर भी वो अव्याख्या ही रह जाएंगी वो उनकी व्याख्या ही नहीं हो सकती उनकी व्याख्या यही है कि इसको छोड़ दिया जाए उसकी यही व्याख्या है तो कह रहे हैं कि और फिर स्त्री ने सर्व कहने से जानबल्ली का फल खाया जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ईश्वर ने क्या किया सोचा कि मैं सृष्टि बनाऊं सृष्टि बनाऊ तो एक बगीचा बनाया उनके हिसाब से बगीचा बनाया तो उसमें एक था ज्ञान का पेड़ अरे एक, एक ज्ञान का पेड़ था तो उन दोनों को जब बनाया तो वो घूम रहे थे एक सर्प आया वहा सर्प आया तो सर्प को किसने उत्पन्न किया वो भी ईश्वर ने उत्पन्न किया तो सर्प ने कहा कि भाई तुम जीवन वृक्ष के तो फल खा रहे हो पर जान वृक्ष के भी तो फल खाओ वो दोनों हाथ जोड़े कहने लगे कि, कि नहीं नहीं हमें ईश्वर ने मना किया है कि जीवन वृक्ष के फल खा सकते हो लेकिन जान वृक्ष के फल भूलकर भी भूल करके भी मत खाना और हम डरते हैं और उसने ये भी कहा कि तुम मर जाओगे ईश्वर ने हमें डराया कि अगर तुमने ज्ञान वली का लिया तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी तो इसलिए हम लोग नहीं खाते और तो कुछ नहीं मृत्यु वृत्यु होगी तुम खाओ मेरे कहने से खाओ तो सर्प ने उसको बहका दिया और उन्होंने खा लिया खा लिया तो उनकी आंखें खुल गईं आंखें खुली तो ईश्वर की भी आंखें खुली फिर उसने सोचा भाई ये क्या हो गया मैंने तो मना किया था विचार किया भाई किसने ये षड्यंत्र रचा है मेरी व्यवस्था में कौन है ऐसा शत्रु जिसने मेरे खिलाफ़ व्यवस्था रच दी तो पता लगा सर्प जो है वो धूर्त है सर्प के कहने से तो सर्प को साफ दे दिया कि तू धरती पर रेंगे चलेगा और एड़ी से कुचला जाएगा तो अभी भी धरती पर रेंगे चलता है ये सब कपोल कल्पित बातें है स्त्री को कहा कि तूने फल खाया तो तू तू भी कष्ट भोगेगी तेरे ऊपर तेरा स्वामी राज करेगा पर आज देख लो आज तो वैसी बात नहीं ना आज सब स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिल रहे हैं स्त्रियां सेना में जा रही है स्त्रियाँ बड़ी बड़ी अधिकारी बन रही हैं स्त्रियां प्रधानमंत्री बनी हैं तो अब ये जो बात है कि कि जो ईश्वर ने कहा कि स्त्री तेरे ऊपर तेरा स्वामी राज करेगा तेरे ऊपर सत्ता करेगा हुआ तो गलत हो गई, और मनुष्य को क्या कहा कि तूने खाया तो मैं तुझे साथ देता हूँ तू नीचे गिर और जब भी तेरा जन्म होगा तो तू ऊट कटारे के वृक्ष खाया करेगा और घास पात खाएगा ऊट कटारे कटीली झाड़ियाँ खाएगा और घास पात खाएगा साग पात खाएगा घास पात खाएगा लेकिन अब साग पात तो नहीं खाते ना घास पात खाते ना साग पात खाते वो तो मांसपात खा रहे हैं अब बैल को वो खा जाए गाय को वो खा जाए हैं? और और ना जाने मुर्गा मुर्गी ये सब खा जाते हैं तो बाइबिल के हिसाब से तो उनका सिद्धांत नहीं चल रहा है ना स्पष्ट उसमें लिखा है आप पढ़ना जिन्होंने नहीं पढ़ा कि साफ दिया उनके हिसाब से तो सही है ना वो बात कि तू ऊंट कटारे जैसी झाड़ियों में मतलब जाकर के उनका सेवन करेगा और सागपात खाएगा तो सागपात का मतलब क्या है सब्जी खाएगा पर ऐसा नहीं है तो यहां पर ये यह जो कहानी दी हुई है तो कहते हैं कि फिर स्त्री ने सर्प के कहने से जानबली का फल खाया तब स्त्री के अपराध के कारण स्त्री पुरुष पतित हुए इसलिए जगत में पाप और पुण्य घुसा तो ऐसी ऐसी कपोड़ कहानियों को कहकर हम अपना समाधान नहीं करते ये स्वामी जी ये तो ऐसी कहानियां हैं कि जिन पर थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति विचार करेगा तो इन कहानियों पर विश्वास करने जैसी कोई बात नहीं है ये तो बच्चों जैसी कहानियाँ जैसे हम बच्चों को सुना देते हैं एक राजा था एक रानी थी वो ऐसा था वो ऐसा था। ये उस तरह की कहानियाँ इनमें कोई तर्क कोई बुद्धिमत्ता की बात या कोई सृष्टि क्रम के नियम कोई इसमें घट रहे हों या सृष्टिक्रम के नियम से कोई व्याख्या चल रही हो ऐसा कुछ नहीं है और आजकल किसी वैज्ञानिक से पूछिए सृष्टि की जो रचना के बारे में जो बताते हैं कि ऐसे सूर्य हुआ ऐसे चंद्रमा हुए ये सब पृथ्वी ऐसे बनी वृक्ष उनसे पूछे कि बाइबल में जो लिखा है ये क्या है वो कहते हैं ये हमारा विषय नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग ईसाई देशों में ही ईसाई देशों में ही ईसाई मत को छोड़ करके एक तरफ अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं नाम के ईसाई हैं बाकी उनमें वो श्रद्धा रखते हैं वहां जाते हो बाविल बातें सुनते हो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाएगा हाँ बाकी तो ठीक है सामान्य व्यक्ति जाते क्योंकि उनको विचार शक्ति नहीं है इसलिए ईसाई देशों में ईसाई मत का प्रचार घट रहा है वहां जाते ही नहीं लोग जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कई आर समाजों में यहाँ बूढ़े बूढ़े आकर के बैठ जाते हैं दो चार ऐसी वहां भी चर्च में भी दो चार बूढ़े बूढ़े आकर बैठ जाते हैं पादरी अपना उनको प्रवचन उपदेश सुनाता रहता है क्योंकि युवा पीढ़ी को कोई तर्क की बात तो है नहीं अब उल्टी सीधी बातें लिखी है तो वो पढ़ा लिखा आदमी क्यों मानेगा तो कहते हैं कि हम ऐसी कपोल कल्पित कहानियों को कहकर करके समाधान नहीं करते इस प्रकार के जो कठिन प्रश्न हैं फिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और इस विषय में आ लोगों ने शास्त्र द्वारा सुख से क्या विचार किया उसे देखें जिस स्थिति में आजकल सृष्टि है स्वामी जी कहते हैं कि जिस स्थिति में आजकल हमें ये जो संसार दिख रहा है प्रारंभिक काल में ऐसी नहीं थी फिर कैसी थी कहते हैं कि प्रारंभिक काल का जो सृष्टि का जो स्वरूप था वो एक अलग था और वर्तमान में जो सृष्टि दिख रही है ये अलग है तो इसलिए इसको उत्तर सृष्टि नाम देता हूँ और पहले वाली जो सृष्टि है उसको आदि सृष्टि नाम देता हूं तो ये पहले वाली सृष्टि और और अब वाली सृष्टि में अंतर क्या है अंतर है कि पहले अमैथुनी सृष्टि थी अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं हालांकि अभी भी अमैथुनी सृष्टि चल रही है जैसे आता ना कि उद्भिज जरायुज अंडज और जेरज, स्वेदज तो स्वेद का मतलब क्या है जैसे हमारे बालों में जुएं पड़ जाती हैं कपड़ों में जुएं आ जाती हैं जैसे अगर स्नान ना करें तो कपड़ों में बालों में जुएं पड़ जाती हैं तो वो वो क्या है वो अमैथुनी सृष्टि है गोबर से बिच्छू उत्पन्न हो जाता है सड़े सड़ा हुआ कोई ची कोई है उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो एक ये स्वेदज हैं सब और अंडे से जैसे अंडे से उत्पन्न होते हैं जैसे मोर है सांप है कबूतर है मुर्गा ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं और ये जो जेरज हैं उसमें जैसे ये गाय है भैंस है हम आप हैं हम जेरज हैं क्योंकि हम जेर से उत्पन्न होते हैं जैसे गाय जनती ऐसे हम भी उत्पन्न होते हैं और ये जो इनको जरायुज़ बोलते हैं और उद्विज वो होते हैं जो धरती को फोड़ करके निकलते हैं जैसे बहुत बहुत सारे वृक्ष वनस्पतियाँ हैं और कई ऐसी ऊनियाँ हैं जो बरसात में ही उनका जन्म होता है और बरसात में ही उनकी समाप्ति हो जाती है। तो से से विशेष रूप जो धरती में अंदर रहने वाले जो वृक्ष है हैं वो उगते धरती को फोड़ करके बाहर निकलते हैं। तो देखा जाए तो आदिनी अभी चल रही है लेकिन मनुष्य के साथ अब ये घटना आवश्यक नहीं है मनुष्य के साथ में अब ये इस तरह की प्रक्रिया कोई आवश्यक नहीं पहले आवश्यक थी पहले आवश्यक थी लेकिन अब आवश्यक नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि वर्तमान सृष्टि में जो भेद है उसको मैं उत्तर सृष्टि नाम देता हूँ और पूर्व सृष्टि को आधि सृष्टि ऐसी संज्ञा देता हूँ जिससे झट समझ में आ जाए अब झट समझ में कैसे आ जाए मतलब बहुत प्रश्न ना करना पड़े कि भाई सृष्टि जो पहले थी वो एक अलग थी और वर्तमान जो सृष्टि है वो एक अलग है लाखों वर्षों का अंतर आया है लेकिन इससे कोई ये निकाल ले कि इससे तो डार्विन का विकासवाद सिद्ध होता है डार्विन का विकासवाद शायद अभी भी पता नहीं पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है भारत में अभी भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत वाले बहुत ज्यादा समझदार है ना इसलिए अभी भी पढ़ाए चले जा रहे हैं जबकि डारविन जिस देश के थे उस देश के वैज्ञानिकों ने ही उनके सिद्धांतों को खंडन कर दिया और जैसे कहते हैं कि बंदर से मनुष्य बन गए हम सब बंदर ही हैं ना हम सब बंदर की औलाद लेकिन आर्य कहते हैं हम बंदर के औलाद नहीं बंदर की औलाद होंगे वो जो ये मानते हैं हम तो आदमी के औलाद हैं हम तो मनुष्य ही उत्पन्न हुए लेकिन उनकी दृष्टि से हम हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदर थे फिर तो उसकी पूछ तो अभी अच्छा आज जो बंदर है इनकी पूछ नहीं घिस रही है आज भी तो बंदर है ना पुस्तक की तरफ जाओ तो आपको लंगूरी बंदर मिलेंगे बड़ी बड़ी पूछ वाले पर उनकी पूछ नहीं घिस रही एक बंदर को रख करके देख लो पंद्रह बीस साल तो उसकी पूछ वैसी रहेगी ऐसा तो नहीं घिसते घिसते घिसते घिसते हमारी तरह आपकी तरह हो जाए पूछ ही नहीं है और इस तरह से बहुत सारी बातें जैसे वो कहते हैं कि ऊँट ऊँट की गर्दन लंबी की हुए कहते हैं कि ऊँट ने क्या किया कि उसकी गर्दन तो पहले छोटी सी थी लेकिन झाड़ियाँ ऊपर थी तो इसलिए वो गर्दन को लंबा करता गया और ऐसे करके खींच खींच करके खाता गया तो उसकी धीरे धीरे धीरे धीरे गर्दन बढ़ गई बताओ कोई बुद्धिमान मानेगा इसको तो इस तरह बहुत सी बेतुकी बातें आपको डारबिन के विकासवाद के, विकास के सिद्धांत में मिलेंगी और इसका खंडन हमारे वैज्ञानिक विद्वानों ने भी किया है जैसे स्वामी विद्यानंद जी हुए हैं और पंडित रघुनंदन शर्मा जिनकी पुस्तक वैदिक संपत्ति उसमें भी उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया है और भी लोगों ने किया है तो ये डार्विन का जो विकासवाद है ये विकासवाद स्वामी जी की व्याख्या से मत मिला लेना कि स्वामी जी कह रहे हैं कि आदि सृष्टि और थी वर्तमान सृष्टि और थी तो ऐसा कुछ नहीं है हम सदा से जैसे थे वैसे ही थे हम पहले भी मनुष्य थे आज भी मनुष्य है आगे भी मनुष्य होंगे बंदर आज से पाँच हजार दस साल पहले जैसे होता था वैसे आज भी है वैसे आगे भी था पाँच हजार साल पहले जैसे कुत्ते भोंगते थे आज भी वैसे भोगते हैं आगे वैसे ही भोगेंगे उन्होंने कोई भाषा नहीं सीखी उन्होंने उनकी कोई उनका कुछ परिवर्तन नहीं हुआ कि कुत्ते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो आदमी की तरह थोड़ा वो बोलना शुरू कर दिए हों ऐसा तो कुछ है नहीं तो कहते हैं कि ये जो है इसलिए या मैंने उत्तर सृष्टि और आदि सृष्टि संज्ञा दी है ताकि इसकी जो प्रक्रिया है वो ठीक तरह से मनुष्य को समझ में आ जाए आगे फिर एक संस्कृत का उदाहरण दे रहे हैं ये तैतरी उपनिषद का है तस्माद्वाय तस्माद आत्मना आकाश संभुता आकाशाद वायु वायु अग्नि अग्निरापा आद्याय पृथ्वी पृथ्वी औषध इत्यादि औषधिवियो अन्नम अन्नाद रेता रेतसा पुरुषा ऐसा सवा ऐसा पुरुषो अन्न रसमया इसमें सृष्टि उत्पत्ति का एक मोटा स्वरूप दिया हुआ है कि उस इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश में फिर वायु वायु से फिर अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से औषधि औषधियों से अन्न अन्न से वीर्य वीर्य से पुरुष इसलिए इस पुरुष को अन्न रसमय कहा जाता है तो ये जो है सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है जैसा कि दूसरे लोग मानते हैं हमारे पुराणों में आप पढ़ लीजिए सृष्टि की उत्पत्ति वो सत्या प्रकाश में पढ़ लीजिए पुराणों को खोलने की आवश्यकता भी नहीं है और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि कैसे विचित्र ढंग से मनुष्यों की उत्पत्ति दिखा रखी है कैसे विचित ढंग से आज का एक पाँचवीं कक्षा का बच्चा भी नहीं मानेगा अगर जो विज्ञान पढ़ता होगा तो इस तरह की बेतुकी बातों से सृष्टि उत्पन्न हो रही है तो ये वैदिक सिद्धांत जो है चाहे वो सृष्टि के संबंध हो या हमारे जीवन संबंध हो या व्यवहार के संबंधों ये सब जगह सोने की तरह खरा उतरता है और इस पर हमें विचार करना चाहिए शांति का